संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व बाल्धिक और क्षेत्राष्ट्र के दस पुत्रों का वध युषि का पराक्रम कर्ण तथा तो कृत में विवाद और अश्वस्थामा का को. संजय कहते हैं महाराज अश्वस्थामा ने राजा कुंती भोज के दस पुत्रों तथा तो हजारों राक्षसों का संहार कर दिया यह देखकर युधिष्ठ भीम से सातिकी ने पुनः युद्ध में ही मन लगाया संग्राम में सात्यकी पर दृष्टि पड़ती हुई सोमदत्त पुनः आग बबूढ़ा हो गए उन्होंने बड़ी भारी बाढ़ वर्षा करके साधने कर लगा सोमदत्त को निकट आया देख सात्यकी की रक्षा के लिए भीम सिंह ने उन्हें दस बार मारकर घायल कर दिया सोमदत्त ने भी उन्हें सौ से धुंत डाला यदि सातिकी क्रोध में भर गया और बद्र के समान तीक्षण दस बाणों से सोमदत्त को घायल किया तदनंतर भीमसेन ने सातिकी का पक्ष लेकर सोमदत्त के मस्तक पर एक भयंकर परिह का प्रहार किया साथ ही सातिकी ने भी अग्नि के समान तेजस्वी बाण उनकी छाती पर मारा परिह और बाण दोनों एक ही साथ सोमदत्त को लगे इससे वे मूर्चित होकर गिर पड़े पुत्र के मुरक्षित होने पर बाल्विक ने धावा किया वे वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे भीम ने पुनः सातकी का पक्ष ग्रहण किया और नौ बाणों से बाल्हिक को गाला तब प्रदीप नंदन ने कुपित होकर भीम को छाती से शक्ति का भीम की छाती में शक्ति का प्रहार किया उसकी चोट से भीम सिंह काफ उठे और बेहोश हो गए फिर थोड़ी देर में चेत होने पर पांडुनंदन भीम ने उन पर गदा छोड़ी उसके आघात से बाल्िक का सिर धड़ से अलग हो गया वे वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े बालिक के मारे जाने पर उसके नागदत्त महाबाहु देह वीरज, उग्र और ये दस पुत्र अपने उम से भीमसेन को पीड़ित करने लगे उन्हें देखते ही भीमसेन क्रोध से, से जल उठे और एक एक करके मरम स्थान में बाढ़ मारने लगे उनकी करारी चोट से आपके पुत्रों के प्राण पखेरु उड़ गए और वे तेजहीन होकर रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े इसके बाद वीर और भीम ने आपके सालों के साथ महारथियों को मार डाला और नाराजों से महारथी सत चंद्र को भी मौत के घाट उतारा उन्हें मारा गया देख सपने के भाई गवाक्ष सरभ विभु सुहग और भानुदत्त ये पांच महारथी दौड़े आए और भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे उनसे पीड़ित होकर भीमसेन ने पांच बाढ़ चलाए और उन पांचों को मार डाला उन वीरों को मृत्यु के मुख में पड़ा देख पक्ष के कौर ने भीमलोक भेज दिया इतना ही नहीं राजा युद्धि ने अभिशाह तथा बसाती वीरों का भी वध करके इस पृथ्वी को खून की धारा से पंकिल बना दिया उन्होंने अपने बाणों से मध्य देशी योद्धाओं को भी प्रेत लोक का अतिथि बनाया तब आपके आचार्य द्रोण को आचार सीमा तो न रही उन्होंने युद्धेर पर वरुण याम्य आग्नेय वाक्य और सावित्र आदि अस्त्रों का प्रयोग किया किन्तु वे इससे तनिक भयभीत नहीं हुए उन्होंने भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर उन सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया तब द्रोण ने और अस्त्रों को प्रकट कियाचार के अस्त्र लगातार नष्ट होने लगे तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिर का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उस समय चारों घोर अंधकार छा गया था ब्रह्मास्त्र के भय से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे थे उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट हुआ देख ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया तब द्रोणाचार्य को छोड़कर क्रोध से लाल आर से द्रुपद की सेना का संघार करने लगे उनके भय से पांचाल देशी वीर भाग चले इसी समय अर्जुन और भीम से रथियों की बड़ी भारी सेना लेकर द्रोण के पास आए अर्जुन ने दक्षिण की ओर से और भीम ने उत्तर की ओर से द्रोण की सेना पर घेरा डाल दिया फिर वे दोनों भाई उन पर बाणों की व्यवचार करने लगे फिर तो वहां पांचाल, मर्च और सातवर वीर भी आपूर्चे अर्जुन ने कौरव सेवा का संघार आरंभ किया एक तो घोर अंधकार में कोई सूझता नहीं था दूसरे सबको नींद सता रही थी इसलिए आपकी वाहिनी का बेतरह विध्वंस होने लगा उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्र ने पांडव योद्वाओं को रोकने की बहुत कोशिश की किन्तु वे सफल न हो सके तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा मित्र अब तुम इसी युद्ध में समस्त महारथी योद्धाओं की रक्षा करो ये पांचाल के कई मत्स्य और पांडव महारथियों से घिरे गए हैं कर्ण बोला भारत धैर्य धारण करो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज युद्ध में यदि इंद्र भी रक्षा करने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें भी हरा अर्जुन को मार डालूंगा अकेला ही मैं पांडवों और पांचालों का नाश करूंगा पांडवों सबसे अधिक बलवान है अर्जुन उन पर आज इंद्र दी हुई शक्ति का प्रहार करूंगा उनके मारे जाने पर बाकी चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जाएंगे अथवा वन में भाग जाएंगे मैं जब तक जी रहा हूँ तुम कहीं भी विषाद न करो यहां एकत्रित हुए पांचाल केके तथा विष्णवशियों सहित संपूर्ण पांडवों को अकेले जीत लूंगा और अपने बाणों से उनकी धज्जिया उड़ाकर यह सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन कर दूंगा जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था उसी समय कृपाचार हंसकर बोले खूब खूब खुँ, कर्ण तुम बड़े बहादुर हो बात यदि तो बातें किया करते हो किन्तु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है किंतु सर्वत्र तुमने हार ही खाई है कर्ण याद है कि नहीं जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़कर ले जा रहे थे उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले भागे थे विराटनगर में भी संपूर्ण कौरव इकट्ठा हुए थे वहां अर्जुन ने अकेले ही सबको हराया था तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे अकेले अर्जुन का सामना करने की तो तुम में शक्ति ही नहीं है फिर श्रीकृष्ण सहित सम्पूर्ण पांडवों को जीतने का साहस कैसे करते हो भाई चुपचाप युद्ध करो तुम दिन बहुत हाकते हो बिना कहे ही पराक्रम दिखाया जाए यही तत्पुरुषों का व्रत है जब तक अर्जुन के बाढ़ तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं तभी तक गरज रहे हो जब उनके बाणों से घायल होगे तो सारी गर्जना भूल जाएगी छत्री वाहु बल में सुर होते हैं ब्राह्मण वाणी में सुर होते हैं अर्जुन धनुष चलाने में सुर है किंतु कर्ण तो मनसूबे बांधने में ही सूर है उन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है उन अर्जुन को भला कौन मार सकता है कृपाचार्य की यवा सुनकर कर्ण ने रुष्ट होकर कहा वर्षा के मेह के समान सूर्य सदा ही गर्जना करते रहते हैं और पृथ्वी बोले हुए बीज की भांति हुए शीघ्र ही फल भी देते हैं बाबा जी यदि मैं गरजता हूँ तो आपका क्या नुकसान होता है देखिएगा मेरी गर्जना का फल जबकि मैं कृष्ण और सातिकी के साथ संपूर्ण पांडवों का वर्ग करके पृथ्वी तो का अर्पण तक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा कृपाचार्य बोले पुत्र मुझे तुम्हारे इस मंसूबे बांधने और प्रलाप करने पर विश्वास नहीं है तुम तो श्री कृष्ण अर्जुन और जहाँ युद्ध कुशल श्री कृष्ण और अर्जुन है यदि देवता गंधर्व यक्ष मनुष्य बस सर्प राक्षस भी कलश धारण करके युद्ध करने आवे तो हम दोनों को नहीं जीत सकते धर्म पुत्र ब्राह्मण भक्त सत्यवादी जितेन्द्रीय गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले सदा धर्मपराय अस्त्र विद्या में विशेष कुशल किए हुए हैं वे सभी बुद्धमान धर्मात्मा और यशस्वी हैं। तथा तो उनके संबंधी भी इंद्र के समान पराक्रमी और उनके प्रति प्रेम रखने वाले हैं अतः पांडवों का कभी नाश नहीं हो सकता भीमसेन तथा तो अर्जुन यदि चाहे तो अपने अस्त्र बल से देवता असुर मनुष्य लक्ष्य राक्षस भूत और नाग गणों से युक्त संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं यदि युद्ध यदि रोज भरी दृष्टि से देखे तो इस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं जिनके बल की कोई सीमा नहीं है वे भगवान श्री कृष्ण भी जिनके लिए कवच धारण करके तैयार है उन शत्रुओं को जीतने का साहस तुम कैसे कर रहे हो यह सुनकर कर्ण ने हंस कर कहा बाबा तुमने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है वह सब सच है इतने ही नहीं और भी बहुत से गुरु पांडवों में है यह भी ठीक है कि उन्हें इंद्र और, इंद्र देट, और राक्षस भी नहीं जीत सकते तो मैं उन पर मुझे इंद्र ने एक शक्ति दे रखी है उसके द्वारा मैं युद्ध में अर्जुन को मार डालूंगा उनके मरने पर उनके सभदर भाई किसी तरह पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकते उन सबका नाश हो जाने पर समुद्र सहित ये सारी पृथ्वी अनायास ज के वंश में आ जाएगी वश वेगी पांडवों पर निकालेंगे तो तलवार से तुम्हारी जीव काट लूंगा दुर्बुद्धि ब्राह्मण तुम कौरवों को डराने के लिए पांडुवों की स्तुति करना चाहते हो मैं तो पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं देखता दोनों ही पक्ष की सेनाओं का समान रूप से संहार हो रहा है जिन्हें तुम विशेष बलवान समझते हो उनके साथ मैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करूंगा विजय तो प्रारब्ध के अधीन है सुधपुत्र कर्ण को अपने मामा के प्रति कठोर भाषण करते देख अश्वस्थामा हाथ में तलवार ले बड़े वेग से कर्ण की ओर झपटा दुर्योधन के देखते देखते, देखते, देखते वह कर्ण के पास आ पहुंचा और अत्यंत क्रोध में भर बोला अरे निज मेरे मामा सूर्यवीर है और ये अर्जुन के सच्चे गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तो भी तू अर्जुन से होने तो द्वेशन हाँ ने तेरे देखते देखते देखते का किया, उस समय कहा था तेरा पराक्रम और कहा गए थे तेरे अस्त शस्त्र जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है उन्हें जीतने को तू व्यव मनसूबे बाधा करता है श्री कृष्ण के साथ रहते अर्जुन को इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं हरा सकते फिर तो कैसे जीत सकता है खड़ा अभी तेरा से से इधर अलग करता हूँ यह कहकर वह बड़े से कर्ण की ओर बढ़ा किंतु स्वयं राजा दुर्योधन और कृपाचार ने उसे पकड़ कर रोक लिया कर्ण कहने लगा यह दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण अपने को बड़ा सूर और लड़ाका समझता है छोड़ लो जरा इसे अपने पराक्रम का भी मजा चखा दो अश्वत्थामा ने कहा मूर्ख तेरा यह अपराध हम तो सही लेते हैं किंतु तेरे इस बड़े हुए का अवश्य नाश करेगा बोला, भाई अश्वत्थामा शांत हो जाओ तुम तो दूसरों को सम्मान देने वाले हो इस अपराध को क्षमा करो तुम्हें कर्ण पर किसी तरह क्रोध नहीं करना चाहिए वे प्रवर मैंने तो तुम पर और कर्ण तृप द्रोण शल्य तथा तो शकनी पर इस महान कार्य का भाग दे रखा है इस प्रकार राजा के मनाने से का क्रोध शांत हो गया कृपाचार्य का स्वभाव भी बड़ा कोमल था वे शीघ्र ही सदै होकर बोले सूत हम तो तेरे अपराध को क्षमा कर देते हैं परंतु तेरे बड़े हुए घमंड का अर्जुन अवश्य नाश करेगा